इतिहास से लेकर आज तक दो तरह की विचारधाराएं मानव जाति के इतिहास में रही हैं एक तो ईश्वरवादी विचारधारा ईश्वर को केंद्र में मानकर सारी बातों को व्याख्यात करने की और दुनिया को एक समाधान देने की कोशिश और दूसरी विचारधारा जो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप पैदा हुई वो है जिसको हम भौतिकवादी विचारधारा कहते हैं कि मनुष्य है उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं अगर उनकी पूर्ति हो जाए तो आदमी सुखी हो जाएगा और अधिक मात्रा में उसको संग्रह करके ज्यादा सुखी हो जाएगा इसके तहत भौतिकवाद भौतिकवाद की अपनी बहुत लंबे चौड़े विसंगतियां रही संग्रह शोषण संघर्ष युद्ध ऐसा करते हुए हम लोग एटामिक युद्ध के दरवाजे पर आ गए जहां सारी दुनिया के सामने एक फुफकारता हुआ सवाल आकर खड़ा हो गया कि मनुष्य ऐसी स्थिति में जीवित बचेगा कि नहीं बचेगा तो एक बार जब संपूर्ण मानव जाति को और अपनी धरती को इस तरह हम संकट में पाते हैं इन दोनों विचारधाराओं के द्वारा मनुष्य को जिस समाधान की प्राप्ति एक संपूर्णता का अनुभव जो होना चाहिए था आज तक हुआ नहीं श्री नागराज्य बाबा हमारे बीच में मौजूद हैं उन्होंने बिल्कुल एक दूसरा ही विकल्प दिया वो न तो भौतिकवाद है ना अध्यात्मवाद है और ना तो दोनों का मिश्रण है जिसको उन्होंने मध्यस्थ दर्शन सह-अस्तित्ववाद ऐसा उन्होंने नाम दिया है आज उनके जो जीवन में अनुभव किए हुए बिन्दु हैं जिसको बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन के रूप में मानव जाति के सामने रखा उन कुछ बिंदुओं के ऊपर आज हम लोग बाबा से बातचीत करेंगे बाबा जी इन दोनों विचारधाराओं की बहुत गहरी जानकारी और उसका एक गहरा पढ़ने वाला असर आपके जिंदगी में रहा जब आप हम लोगों की तरह नौजवान थे आपने महसूस किया तो क्या ऐसी परिस्थितियां थी और क्या वे बातें थी जिनकी वजह से आपको एक विकल्प को खोजना पड़ा और आपने अपना घर बार अपना परिवार कारोबार सब कुछ छोड़कर आप अमरकंटक के बिहड़ों में आ गए और आप इस अनुसंधान में प्रवृत्त हुए उस पृष्ठभूमि को हम लोग जानने की जिज्ञासा रखते हैं आपने ऐसे कुछ बात कहा है अत्यंत सम्मानजनक एक जिज्ञासा जैसा होना चाहिए ऐसे ही मुझको समझ में आया ये स्वागत ही है इसका एक अच्छे ढंग से लोक हृदय पर पहुंचने योग्य उत्तर भी होना चाहिए ऐसे भी ऐसे ही मैं सोचता हूं तो यदि पूरा लोगों को समझ में आता है ये क्यों ऐसा प्रयत्न किए कैसे पा गए, दोनों बात का उत्तर यदि लोगों में छूता है ये पूरा बात को समझने में मदद होगी ऐसे ही मैं विश्वास करूंगा आपका प्रश्न का यह सम्मान है मूल में यह बहुत बड़ी भारी हमारा पसीना बहाने वाली बात तो नहीं थी मेरे अनुसर एक सहज विधि से यह बात घटित हो गई यह तो मैं अपने संस्कार से कहिए, जीवन सहज विधि कहिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कहिए परंपरा का आशय कहे मैं किसी वेद मूर्ति परिवार में मैं शरीर यात्रा शुरू किया वेद मूर्ति परिवार का मतलब यही है करीब तीस वर्ष चालीस वर्ष तक वेदाध्ययन अभ्यास करते हैं और उसके बाद वो वे वेद मूर्ति कहलाते हैं उनकी कीर्ति सभी पूरा देश में फैलती है सब लोगों को विदित होता है वेद मूर्ति है वे जब जब ही पूछते हैं उसी पहचान से उनको सम्मान करते हैं उससे वे सब संतुष्ट रहते हैं इसको हम देखता रहे एक तो वेद मूर्ति का मतलब बता दिया। ऐसे परिवार में हम जब शुरुआत किए हैं शरीर यात्रा और गोद से पलने से पेट से ही शुरू किया होगा यह तो स्वाभाविक बात है ये सब होते होते ये किसी आयु चार पांच वर्ष आता है उस अवधि में हम हमको बड़े बुजुर्ग लोग बहुत सारे लोग प्रणाम करते रहे मेरे पहला उत्तर यही प्रश्न यही हुई कि भई इनको हम क्या दे दिया हूं ये हमको क्यों प्रणाम करते हैं ये प्रश्न ये प्रश्न इतने ही प्रश्न है कुल मिलाकर के अभी यहां तक आने का भी मूल में हम मानता हूं मेरे मन में ऐसा ही आता है इतने ही प्रश्न है इसका उत्तर पाने का ही हमने पूरा प्रयत्न किया प्रयत्न में एक खूबी ये रहे तो हमारे हमको जब प्रणाम करते हैं हम अपने अहमता को बढ़ा सकते थे कि बड़े बुजुर्ग हमको प्रणाम करते हैं ऐसे कुल, ऐसे, ऐसे हम आदमी हो, पहले ऐसा हो सकता था ऐसा नहीं हुआ उसके बाद हमारा परिवार क्या दिए जिसके जिस लिए हमको परिणाम करते हैं दस ग्यारह वर्ष तक यह परिस्थिति आई हमारा परिवार को सम्मान करते हैं उसके बाद हमारा परिवार संसार को क्या दिया इसको हम शोध करने शुरू किए तो हमारा परिवार में करीब हजारों वर्षों की इतिहास सुनाते रहे कि हर पीढ़ी में एक व्यक्ति दो व्यक्ति सन्यासी होते रहे उसमें से कई सन्यासी ऐसे हुए है हमारा परिवार परम्परा में कि अपने समाधि के लिए गड्ढा स्वयं कोड लिया उसके अंदर बैठ गए अपने हाथ से मट्टी ढाक लिए मर गए उसके ऊपर चबूतरा चबूतराई कुछ जगह में बना के रखे थे ये सब हम देखा हूं सुना हूं ठीक है वो सुनने के बाद ये आने लगा हमारा परिवार संसार को क्या दिया उसको सोचने के लिए शुरुआत किया मैंने कि मुझको क्या दे गए क्या दे गए उसका अंत में हमारे बुजुर्ग उन्होंने यही अंत में कहते रहे ये शास्त्र ही प्रमाण है शास्त्र के आधार पर ही तुमको सोचना पड़ेगा ये खातिर है अब शास्त्र को हम अध्ययन करना शुरू किया और वेदांत को पढ़ा ये सब को पढ़ने से ये पता चला ब्रह्म ही बंधन और मोक्ष का कारण है ये पता चला पहले ये बताते हैं कि ब्रह्म जो व्यापक है और उसके बाद उसका परछाई माया पर पड़ी माया पर पढ़ने पर जीव पैदा हुए जीव कारुण्य निवासी ब्रह्म जो है ना आत्मा के रूप में सभी गे हृदय में बैठ गए ऐसा कहा वादा विवाद में जनक के समय में एक वादा विवाद किए हैं उस समय में उसका कोई हल नहीं निकला उस अभियान को नाम दिया है शेषम कोपेण पूरेत अंत में अंति प्रकोप से नाराजगी से अंत हुई ये उस अभियान का नाम दिया ये सब तो पीछे गुजरी हुई बातों को हम सुने हैं। उसके बाद हम स्वयं सोचने लगे तो ब्रह्मी बंधन और मोक्ष का कारण कैसा हो सकता है एक आदमी सामान्य अच्छा व्यक्ति को सोचते हैं, गला काटने वाला गला जोड़ता नहीं गला जोड़ने वाला गला काटता नहीं ये कैसा माना जाए इतनी बड़ी अच्छी चीज ये दोनों धंधा कर देता है ऐसा हम हमारे बड़े बुजुर्गों से जब हम वादा विवाद करने लगे ये कहने, कहने लगे ये ब्रह्म लीला है तुमको इसमें प्रश्न करने का अधिकार नहीं मैंने कहा कि हर दारू पिया हुआ आदमी लीला करता है हर गांजा पिया हुआ आदमी लीला करता है हर पागल आदमी लीला करता है यहां तक लीला करता है अपना घर को भी तोड़ देता है क्या यह सबको सच माना जाये ये पूछा तो तुम जो है ना अतिवाद है छोटे मुंह में बड़े बात करते है। क्या किया जाए फिर ये बताए कि बताया हम लोग हमारे बुजुर्गो ने भाई तुम इस पर तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम अनुभव करना पड़ेगा अनुभव कैसा होता है उसमें धीमे यही कहा समाधि संयम में, में अनुभव होगा ठीक है और किताबों में लिखा ही था जो समाधि संयम में जो ज्ञान होता है उसको बताया नहीं जा सकता ठीक है ना वो अव्यक्त ही रहेगी ये दोनों बात पहले से हमको लिख के दे दिया मैंने लेख रूप में लिख करके दे दिया ये सबको हम पढ़े थे उसके आधार पर देखते हैं क्या यदि हो सकता है उसमें गुड़का या हुआ गूंगा कहा था उसमें हमारे शास्त्रों में लिखा है तो गुड़का या हुआ गूंगा है बात करने वाला यदि गुड़ तो बात करेगा ही मैं ऐसा अपना तर्क भिड़ाया भेड़ा करके देखते हैं अभी तक गुड़खा गुंगा लोग देखे हैं। हम बात करने वाला देखेंगे क्या होता है परिणाम क्या होता है उसके आधार पर हम जांच करने के लिए एकांत स्थली को सोचा भारत में ये अमरकंठक ठीक लगा और इसमें आकर के हम अपना प्रयत्न किये प्रयत्न करने से संयोग से ये पूरे के पूरे बात हम जो अभी आपसे बता रहे हैं ये पूरे के बारे बात हम अस्तित्व में अध्ययन किया हुआ अनुभव किया हुआ उसको अभिव्यक्ति संप्रेषणा में हम प्रस्तुत करने योग्य हुआ तब हम इस प्रकार की चीत चिल्लाना शुरू किए ये कुल मिलाकर के एक घटना विधि से ये चीज आ गई अब जब ये हमको मिल गए इसमें बंधन और मोक्ष का कारण स्पष्ट हुई हम स्वयं मानव को हम जीवन और शरीर के रूप में अध्ययन किया जीवन एक गठनपूर्ण परमाणु के रूप में होना हम अध्ययन किया गठनशील परमाणु के रूप में रासायनिक भौतिक संसार कार्य करता हुआ हमने देखा है इसके इसको अच्छे तरह से हमने अध्ययन किया अध्ययन करने के बाद गठनपूर्ण परमाणु ही जीवन के रूप में काम करता है इसमें ही आशा विचार इच्छा संकल्प प्रमाण ये प्रस्तुत होते हैं, ये हमको समझ में आया उसको हम सटीक प्रस्तुत करने की कोशिश किया अभी आप आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उसमें कई लोग काफी अच्छे गहरे से सोचते भी हैं, कुछ लोग धीरे धीरे से भी सोचते हैं, ये दोनों तरीके चल ही रहे है आप हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना? ये महज ये जीवन भ्रमित होकर के भ्रमित का मतलब जीवन जीव चेतना से जीव चेतना पूर्वक जीते जीना शुरू करता है ये जीव चेतना विधि से जीकर अपने को अच्छा मानने लगता है जीवन से क्योंकि क्योंकि मनुष्य जो है ना मकान बना लिया अपने को जीवन से अच्छा माना कपड़ा पहन लिया जीवन से अच्छा मान लिया और सड़क बना लिया गाड़ी बना लिया ये सबसे ये सभी विधा से मनुष्य जो है ना जीवन से अपने को अच्छा माना यह हमको समझ में आया किन्तु मनुष्य जो है ना अपने जो ज्ञान ज्ञानावस्था के होना ज्ञानावस्था में मानव होना हमने पढ़ा है प्रकृति में और मानव ज्ञान के पास पहुंचा नहीं ज्ञान के पास पहुंचने के लिए इसमें प्रावधान हो गए क्या प्रावधान हो गए भाई जीवन ज्ञान होना अस्तित्व दर्शन ज्ञान होना पूर्ण आचरण ज्ञान होना इन तीनों चीज मुझको स्पष्ट हो उसको हम आचरण करके देखा ये प्रमाणित होता है प्रमाणित होने के बाद क्या बात कहना झाड़ में चढ़ के चिल्लाना शुरू किया इस ढंग से ये पूरे बात कहीं मैं अपने में अनुभव करना प्रमाणित करना जीकर और उसके बाद दूसरों को बताने की विधि से हम प्रवर्त ये, ये हकीकतित नहीं है बाबा जी आपने अपने मानव व्यवहार दर्शन में उद्घोष लिखा है जीने दो और जियो आज से 2600 सौ वर्ष पहले भगवान महावीर ने जियो और जीने दो ऐसा सूत्र दिया था तो क्या वो गलती से आपने उसको उल्टा कर दिया या कोई सुविचारित इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि है और आपका अनुभव है जिसकी वजह से आपने सूत्र को जीने दो और जियो इस रूप में आपने मनुष्य जाति के सामने रखा होने की बात रही इसमें आपने जिस तरीके से प्रश्न किया तो महावीर स्वामी ने 2000 वर्ष पहले अपने दिव्यवाणी में जीने देव जीवों कहा था तुमने कैसे इसको उलट दिया ये आपने पूछा यह पूछने का बिंदु भी है एक प्रकार से इसको पूछना भी चाहिए इसमें प्रतिक्रियावाद कुछ भी नहीं रहा महावीर स्वामी बड़ी गलती किया ऐसा कोई हमारा मन में थी नहीं हमारा मन में जो आई प्रमाण के आधार मैं ने लिखा हम प्रमाणित होने के लिए दूसरे को जीने देना बनता ही है जीने दिए बिना हम समझा हुआ है इसका प्रमाण होते ही नहीं अच्छा अब जो मैं ये कह सकता हूं महावीर स्वामी वो दूसरा महावीर स्वामी के रूप में परिवर्तित नहीं हुए इसमें मैं जो समझा हूं वो समझदारी 700 करोड़ आदमी तक पहुंच सकता है इस आधार पर जीने देव जीवो लिखा है जीने दिया तब हम जीने का प्रमाण हुआ इस आधार पर जीने देव जीवो लिखा है। समझदारी के बाद हम प्रमाणित हुए इसका क्या प्रमाण हम आप तक पहुंचाए आपको ये बात को समझा दिया आपने इस बात को समझ लिया आप दूसरे को समझा ले गए तब क्या हुआ ये जीने दो जीवों परम्परा शुरू हुआ इसके पहले नहीं होता है ये कैसे ऐसे हमारा अनुभव से इस विधि से इसको रखा इसमें बहुत सारे बहुत बड़ी भारी तर्क वर्क भी बहुत कम है किंतु तो तर्क ही तक है तो मैंने अनुभव किया है मैं प्रमाण हूं इस बात का प्रमाण दूसरे आदमी जब तक तैयार नहीं हुआ तब तक हम प्रमाण हुआ इसका क्या मतलब ठीक है ना इसी ढंग से आदमी जो हम घोषणा किया है हम जो समझा हूं उसको दूसरा आदमी समझ सकता है या सभी आदमी समझ सकते हैं ज्यादा आदमी समझ सकते हैं इस बात का घोषणा किया है उसके आधार पर यदि वो समझते हैं वो दूसरों को समझा पाते हैं तब हम हमारा जो है ना जीने देने का प्रमाण पूरा हो गए ठीक है इस आधार पर लिखा बाबा आपने अपनी मंगल कामना में लिखा है भूमि स्वर्गताम यातु, मनुष्यो यातु, या देवताम धर्मो सफलताम यातु, तो नित्यम या तो भूमि स्वर्ग हो मनुष्य देवता हो धर्म सफल हो नित्य मंगल हो। आपने एकदम अपने दर्शन की शुरुआत में ही इस मंगल कामना को रखकर इसको जरूर ही ज्यादा महत्व तो दिया है हाँ। इसका क्या आशय है हम लोग थोड़ा से समझना चाहेंगे बढ़िया सम्मान नहीं है इसमें कोई खास बात नहीं है पहले एक बात कहा है उदघोष क्या कहा है जीने देव जीव अभी पूरा बात जो है जीने देने के अर्थ में ही हम प्रमाणित होने के रूप में पूरा प्रतिपादन है ये वो प्रतिपादन होते समय में धरती में आदमी यदि ऐसा जिएगा तब क्या होगा कहा धरती स्वर्ग होगी अभी रहस्य में ही स्वर्ग के बारे में हमारे बुजुर्गों ने बहुत आश्वासन दिया था उसके बदले में यह धरती स्वयं स्वर्ग होगी मनुष्य देवता होगा कैसा होगा मैंने ये अनुभव किया हूं मानव जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ है मानव चेतना से जीव देव चेतना श्रेष्ठ है देव चेतना से दिव्य चेतना चेतना सर्वश्रेष्ठ है इस बात को मैंने अनुभव किया है तो मानव चेतना में जब परिवर्तित हो जाते हैं तब यह धरती में मानव झगड़ा लड़ाई धोखा धड़ी जितने भी मानव विरोधी बात है वह सबसे मुक्त होगा धरती को घायल करने वाला कार्यक्रम बंद होगा धरती जब नाश के ओर जा रहा है मनुष्य कहा रहेगा मनुष्य जब धरती बचे बिना धरती पर मानव का कैसा रहेगा इसके आधार पर यह लिखा है यह धरती स्वयं स्वर्ग होगा इस कब प्रमाणित व्यक्तियों का प्रचुरता होने की बात यह धरती स्वयं स्वर्ग होगी मनुष्य देवता के स्वरूप में ही मिलेगा देव चेतना में ही मिलेगा मानव चेतना तक अपने को प्रमाण माने प्रयास है उसके बाद देव चेतना एक स्वाभाविक क्रिया है और दिव्य चेतना एक स्वाभाविक क्रिया है ये स्वाभाविक रूप में आते ही है तो देव चेतना दिव्य चेतना में जीने की जो जीवन है वैसे ही मानव को हम देवता कहते हैं तो ऐसा नाम दिया है। तो शरीर छोड़ने की बात देवता